अमृतवाणी अहंकार पर विजय पाना आसान नहीं है 110 और सब अभिमान धीरे धीरे चला जाता है परंतु साधुत्व का अभिमान नहीं जाता 111 जिस कटोरे में लहसुन पीस कर रखा जाता है उसकी गंध सौ बार मार्जने पर भी नहीं जाती मैंपन भी ऐसा ही पाजी है चाहे कितनी ही कोशिश करो वह नहीं जाता एक सौ बारह अजीर्ण का रोगी अच्छी तरह जानता है कि अचार या चटनी उसके लिए हानिकारक है किंतु फिर भी संग का गुण ही ऐसा है कि उन चीज़ों को देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है मैं और मेरा को दूर करने के लिए कितना भी प्रयत्न करो पर प्रत्यक्ष व्यवहार के समय यह कच्चा मैं न जाने कहाँ से आ ही जाती है जाता है एक तेरा यह सच है कि एक दो जनों को समाधि प्राप्त होकर उनका अहम चला जाता है परंतु साधारण अहम नहीं जाता लाख विचार करो पर अहम घूम फिरकर फिर से हाजिर हो जाता है पीपल का पेड़ आज काट डालो कल सुबह ही देखोगे कि फिर अंकुल निकल आया है 114 जो अपना नाम यश चाहते हैं वे भ्रम में हैं वे यह भूल जाते हैं कि एकमात्र ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है वही सबका नियामक है ज्ञानवान व्यक्ति कहता है प्रभु तुम तुम मूढ़ अज्ञानी ही मैं मैं करता है पक्का मैं और कच्चा मैं एक सौ पंद्रह मैं दो तरह का होता है एक है पक्का मैं और दूसरा कच्चा मैं जो कुछ मैं देखता सुनता या महसूस करता हूँ उसमें कुछ भी मेरा नहीं है यहाँ तक कि यह शरीर भी मेरा नहीं है मैं नित्य मुक्त हूँ ज्ञान स्वरूप हूँ यह पक्का मैं है यह मेरा मकान है यह मेरा लड़का है यह मेरी पत्नी है यह मेरा शरीर है यह सब कच्चा मैं है 116 सो मैं प्रभु का दास हूँ यही सही भक्त का, का मैं है विद्या का मैं है इसे पक्का मैं कहा जाता है 117 दुष्ट मैं क्या है दुष्ट मैं वह है जो कहता है क्या वे मुझे नहीं जानते मेरे इतने रुपये हैं मेरे इतना बड़ा आदमी कौन है मेरे इतना बड़ा आदमी कौन है मेरी बराबरी करे इतनी हिम्मत किस में है 118 जो मैं मनुष्य को संसारी बनाता है कामनी कांचन में आबद्ध करता है वह दुष्टमय है जीव और ब्रह्म में भेद बस इसीलिए है कि उनके बीच यह मैं खड़ा हुआ है पानी पर यदि एक लाठी डाल दी जाए तो पानी दो भागों में बटा हुआ सा दिख पड़ता है अहम या मैं ही यह लाठी है इसे उठा लो तो जल एक ही रह जाएगा अहंकार पर विजय पाने का उपाय एक सुन्नीस मैं पर विचार करते करते दिखाई देता है कि मैं केवल एक शब्द पर है किंतु फिर भी इसे दूर करना अत्यंत कठिन है इस कारण यही कहना चाहिए कि अरे दुष्ट मैं तुम जब किसी हालत में जाएगा ही नहीं तो फिर ईश्वर का, का दास बनकर रहो मैं ईश्वर का दास हूँ यह पक्का मैं है 120 शंकराचार्य का एक शिष्य था वह कई दिनों से उनकी सेवा कर रहा था पर आचार्य ने उसे अब तक एक भी उपदेश नहीं दिया था एक दिन शंकराचार्य अपने आसन पर बैठे हुए थे ऐसे समय किसी के आने की आहट हुई आचार्य ने पूछा कौन है शिष्य बोला मैं तब आचार्य बोले मैं यदि तुम्हें तुझे इतना ही प्रिय है तो उसे और बढ़ा ले अर्थात सारा जगत मैं ही हूँ यह धारणा कर ले नहीं तो फिर उसे पूरी तरह त्याग दे एक सौ यदि देखो कि मैं नहीं दूर होता तो रहने दो उसे दास मैं बना हुआ हे ईश्वर तुम प्रभु हो मैं दास हूँ इसी भाव में रहो मैं ईश्वर का दास हूँ भक्त हूँ ऐसे मैं में दोस्त नहीं मिठाई खाने से अम्ल रोग होता है पर मिश्री इसका अपवाद है दास मैं, भक्त का मैं या बालक का मैं ये सब मानो जलराशि पर खींची हुई रेखा के समान है यह मैं अधिक देर नहीं ठहरता 122 मिठाइयों से रोग होता है पर मिश्री में दोस्त नहीं उसी प्रकार कच्चा मैं हानिकारक है परंतु मैं ईश्वर का दास या भक्त हूँ इस तरह के पक्के मैं में दोस्त नहीं है बल्कि यह साधक के भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का ही सूचक है इसके द्वारा ईश्वर लाभ होता है 123 दास मैं वाले व्यक्ति की काम क्रोधादि प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की होती है अगर उसका भाव ठीक ठीक हो तो उसकी पूर्व प्रवृत्तियों का केवल आकार मात्र रह जाता है ईश्वर प्राप्ति के पश्चात यदि किसी का दास में या भक्त में बना रहा तो भी वह व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता पारस पत्थर को छूने पर तलवार सोना बन जाती है तलवार का आकार तो रहता है पर वह किसी की हिंसा नहीं कर सकती एक सौ चौबीस अगर तुम्हें अहंकार ही करना है तो मैं ईश्वर का दास हूँ मैं ईश्वर की संतान हूँ इस तरह का अहंकार करो महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है ईश्वर के समीप वे सदा ही बालक हैं इसलिए उनमें अहंकार नहीं नहीं रहता उनकी सारी शक्ति ईश्वर की शक्ति है पिता की शक्ति है स्वयं की कुछ भी नहीं 125 ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं वे यंत्री हैं मैं यंत्र हूँ यह विश्वास यदि किसी में आ जाए तब तो वह जीवन मुक्ति ही हो गया हे प्रभु तुम्हारा कर्म तुम ही करते हो पर लोग कहते हैं मैं करता हूँ 126 जब तक मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता ये भाव है तब तक व्यक्तित्व का बोझ भी है मेरी ब्रह्ममई माँ ने कहा है जब मैं तुम्हारे अहम को पूरी तरह मिटा देती हूँ तभी तुम्हें समाधि में मेरी सत्ता की निरुपाधिक स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है तब तक तो यह मैं रहता ही है। अपनी निम्न प्रकृति के साथ बहुत संग्राम करने के पश्चात आत्मज्ञान के लिए तीव्र साधना करने के बाद ही समाधि अवस्था प्राप्त होती है समाधि होने पर मैं मेरा कुछ नहीं रह जाता किंतु ऐसी समाधि बहुत मुश्किल है मैं बड़ा बलवान होता है किसी तरह जाना नहीं चाहता तभी तो हमें फिर फिर कर संसार में जन्म लेना पड़ता है एक जब तक ईश्वर के दर्शन न हो जब तक उस पारस मढ़ी के स्पर्श से लोहा सोना न बन जाए तब तक मैं करता हूँ यह भ्रम रहेगा ही मैंने सत्कर्म किया मैंने असत्कर्म किया यह भेद बोध रहेगा ही यह भेद बोध उन्हीं की माया है और इसी के कारण यह संसार चल रहा है विद्या माया का आश्रय लेने पर सन्मार्ग पकड़कर चलने से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है वही माया को पार कर सकता है ईश्वर ही एकमात्र करता है मैं अकर्ता हूँ यह विश्वास जिसे है वही जीवन मुक्त है